देवा तम वसेम्जरा श्री सुच्वा क्षेत्रिम जेना शिना पूषण विश्व नुशोरिष्ठ शांति शांति तो अथर्व वेदिया मुंडक उपनिषद का जो प्रथमा खंड है उस प्रथमा खंड को लेकर हम लोगों ने विचार किया था तो आगे जो है द्वितीय खंड उसके लिए भूमिका बना रहे क्योंकि पूर्वा और उत्तर का कोई ना कोई संबंध होना चाहिए ना <coughs> संबंध के बिना जो प्रकरण होता है अनार्थक माना जाता है पूर्व की संगति होनी चाहिए तो इस संगति बता रहे <coughs> सांग वेदा अपार विद्या सांगा बोल तो अंग के सहित पीछे बताया था ना नाग बताया था, था।, था ना विद्या का क्या था तत्र करके पांचवें पांचवें मंत्र मंत्र में में बताया ना जी छह अंग बताए तो वहाँ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा है कल्प है व्याकरण है निरुक्त छंद और ज्योतिष छो के सहित और चार वेद बता दिया छ अंगों की सेट। क्योंकि वेद के भी छे अंग है और षठ संपत्ति में भी क्या है छ है, है। तो उसका ऋपु है हमारे अंदर छह शत्रु माना जाता है ना जी। तो छह शत्रु का ही नाशक माना जाता है वह पांच भी आते हैं छ विषेष है। माना है अच्छा यहाँ भी आता है काम क्रोध लोभ को विशेष माना है मध इस... में अहंकार आ गया हाँ मध बोल तो मत सामान्य कूपी नाश थी हाँ, मेरे समान दूसरा कोई है नहीं ये इसलिए बार सांगा अंग के सहित वेद तो वेद है ना अर्थात वेद का मतलब चार यद्यपि वेद का मतलब होता है विध ज्ञाने धातु से बनता है वेद है ना वेद का अर्थ है ज्ञान वेद का अर्थ होता है ज्ञान तो जिसमें सारा जो ज्ञान है वो वेद वेद केवल एक पुस्तक नहीं है पुस्तक तो बाद में दिया वेद का मतलब ज्ञान है तो ज्ञान तो तीन प्रकार का है ज्ञान तो जितना भी जाना है तीन ही प्रकार का ज्ञान कर्म विषय ज्ञान उपासना ज्ञान और आत्मज्ञान तीन ही ज्ञान है तो कर्म विषय ज्ञान को लेकर उसको कर्म कांड दिया उपासना विषेक ज्ञान को लेकर उसको उपासना कांड कह दिया और आत्म विषय ज्ञान को लेकर उसको उपनिषद अथवा आत्मज्ञान दिया ज्ञान ही ज्ञान ऐसे तो जो वेद अपर विद्या उक्ता ऋग्वेद यजुर्वेद शब्द राशि लेना है तो शब्द राशि को पीछे क्या बता दिया अपर विद्या अपर विद्या रूप से उसको उक्ता बदला आया है ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि न उपरान्वय ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि विद्या अंगों के सहित अपरा विद्या को बतलाया। और बतलायादि ये जो मंत्र है ना यद अद्रेष्यम करके जी दूसरा दूसरा होएगा हाँ ये है आपका छठवा मंत्र छठवा विशेषण हैं छठो मंत्री छठवे मंत्र में इत्यादि अंतिम में नवे तक विचार किया ना छठवे मंत्र से लेकर नवे मंत्र पांच मंत्र अन्न च यहाँ तक नवे में नाम रूप और अन्न हम देखें यहाँ नाम रूप अन्न बता दिया था जिससे उत्पन्न होता क्योंकि तो ये है माया का है प्रकृति का है अस्थि भाति प्रिय है वो तो ब्रह्म परग जाएगा जी। तो नाम रूप और अन्न तो यहाँ थोड़ा बृहदारण्य और इसमें थोड़ा अंतर आता है भी बताया था वहां कर्म नाम, नाम रूप कर्म कहा दियान्वय दिया। तो करने के लिए अन्न से आप कर्म अन्न अन्न से क्या है क्योंकि अन्न मतलब शरीर कोई शरीर शरीर शरीर अन्न है तो शरीर वहां भी कर्म शरीर को ही कहा नाम भी दो भाग में भक्त के है नाम है ना दो एक नाम है वाक वाणी और एक नाम है विशेष सामान्य जो नाम है वो वाणी हो गए और विशेष नाम हो गया देवदत्ता यज्ञ घट भट आकाश ये विशेष हो गया तो इसलिए नाम भी एक सामान्य हो गया और एक है? विशेष सामान्य शब्द से वहाँ वाक शब्द से क्योंकि तो जितने भी शब्द उच्चारण करते हैं और एक व्यक्ति विशेष जो हो गया वो विशेष विशेष हो गया देखिए देव दत्ता उच्चारण करते हुए हाँ। वाणी है हाँ। यज्ञ दत्ता उच्चारण करते ही हाँ। तो दोनों तो दो भाग किया हुआ हाँ। वैसे ही रूप भी दो भाग में किया है सामान्य रूप हो गया चक्षु विशेष हो गया नील है पीत है रक्त है हरित है देखिए नील को देखने समय में भी चक्षु है जी रक्त को भी हरित को भी पीत को भी देख रहे चक्षु है तो दो हो गया सामान्य प्रकाश और विशेष हाँ सामान्य रूप हो गया चक्षु विशेष रूप हो गया नीलादिवी सामान्य प्रकाश भी तो चाहिए ना भाई वो प्रकाश को नहीं है वो तो अलग बात है नाम रूप एक ही है ना है अच्छा, अभी रूप, रूप का भी दो बात हाँ रूप एक सामान्य रूप हो गया चक्षु और नील पीत हरित आदि है ना हाँ प्रकाश उसको सहायक जी। प्रकाश जो है ना आ, चक्षु का सहायक है तो निमित्त भी तो ही है है होने पर भी तो, तो, उसका... ये तो, तो, तो, पर तो ये है असाधारण कारण है जी साधारण कारण है परंतु ये तेज है तो भी अनुग्राहक अनुग्राहक अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह के अनुग्रह रूप तो तो तो प्रकाश प्रकाश तो तो है। है। ऐसा तो वेदांत नहीं दूसरे मतलब उद्भुत रूप महत परिमाण इतना ही अर्थात उसी वस्तु का दर्शन कर सकते जी। उद्बुद, उद्बुद रूप, हाँ। महत परिमाण आलोक सहकृत आलोक सहकृत उद्भुत रूप और महत् परिमाण ये महत् इतना होना, महत होना चाहिए उद्बुद उद्बुद होना, होना चाहिए उद्भुत रूप होना चाहिए जैसे क्यों केवल महत् परिमाण कहा उद्बुत रूप क्यों नहीं क्या विशेषण क्यों दिया आकाश में आकाश में भी जाएगा प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए हम आकाश में उद्भुत रूप है नहीं, नहीं। तो केवल उद्दुत रूप और आलोक कही है महात परिमाण क्यों कहामाणु में भी रूप तो है तो महत् परिमाणी और उद्भुत रूप और महात परिमाण आलोक में ही मत कही अंधकार में प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो इसलिए ये चाहिए परिमाणों में एक तो आप बताते हैं अणु परिमाण चार है परमाणु में अणु अणुपरिमाण जी परमाणु में अणु परिमाण और, है, देर्ग परिमान। देर्ग परिमान। और र, दूसरा अच्छा, है दीर्घ परिमाण दीर्घ परिमाण मान दूसरा रस्वाणु दूसरा रस्व है हाँ। तीसरा दीर्घ है चौथा है महत्व है दीर्घ आना चाहिए ना यहाँ किस व्यवहार होता है हम लोग का दीर्घ परिमाण यही बता दो अभी तो, हाँ, परमाणु जो है ना हाँ, परमाणु तो परमाणु में अणु परिमाण रहे वो हाँ, तो भी प्रत्यक्ष नहीं होता नहीं, नहीं।, नहीं तो रस्व मतलब दो मिल जाते ना, वो भी प्रत्यक्ष नहीं, होता नहीं होता और महत परिमाण है आकाश है काल है दिक्क है ये महत्व ये भी प्रत्यक्ष नहीं जितने भी हम देख रहे हैं न सब चीटी से लेकर हिमालय तक ये दीर्घ परिमाण ठीक प्रत्यक्ष होता है ये होता है हाँ इनका जो प्रत्यक्ष होता है उद्बुद रूप भी है हाँ। और इसमें दीर्घ बोलता महात अपेक्षकृत हाँ। हाँ। और आलोक हाँ। तभी जाके चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होता है <coughs> और वेदांत के अनुसार जो भी प्रत्यक्ष हो रहा है चैतन्य आलोक से भी नहीं होता वहा माना है दो प्रकार एक जड़ को दो भाग में विभक्त किया एक जड़ अप्रकाशक जड़ प्रकाशक जैसे घट बटा दी है ना अप्रकाशक, जड़ अप्रकाशक सूर्य चंद्रमा देख जड़ प्रकाशक जड़ प्रकाशक तो जड़ अप्रकाशक हो अथवा जड़ प्रकाशक हो उसको प्रकाशित करता है चेतन एक ही चेतन उसी से प्रकाशित हो रहा है हम कहते हैं ना सूर्य जगत को प्रकाशित कर रहे नहीं कर रहे अनु बात सूर्य नहीं प्रकाशित करता बोलते हैं ना सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो रहता है नहीं तो सूर्य क्या क्या आवश्यकता है वो केवल आपका अंधकार को हटाने के लिए मात्र काम करता है अंधकार को हटाने के लिए उसकी उपयोगिता है प्रकाशित हो रहे हैं चेतन जी। जैसा मान दीजिए इसको देखना है मोबाइल को वहां आपको तीन चीज चाहिए नेत्र जड़ प्रकाश जड़ प्रकाश सूर्य और चैतन्य तभी आपको प्रत्यक्ष होता है सूर्य को देखने के लिए हम दो ही चीज चाहते नेत्र और चैतन्य उसके लिए दूसरा प्रकाश जरूरत नहीं क्योंकि वहां अंधकार नहीं जी। तो सूर्य का काम इतना ही अंधकार को व्यावृत्त करना प्रकाशित करने का नहीं धर्म अभिवृत्ति में भी जैसे दो बात बोलते हैं चिदावास वृत्ति करता। करता चिदा क्ष होता है एक ज्ञानगत प्रत्यक्ष होता है ज्ञानगत प्रत्यक्ष का मतलब अंत करनावचिन्ह चैतन्य और विषयावचि चैतन्य अभिन्द जी यही वेदांत का प्रत्यक्ष निकते इंद्रियार्थ सन्निक से जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष उनका अलग इंद्रिया और पदार्थ दोनों के संयोग से जो ज्ञान होता है ये प्रत्यक्ष मानते मानते नहीं प्रत्यक्ष चैतन्य का ही हो रहा है ज्ञान अंतगण औवचिन चैतन्य और वस्तु औवच विषय औचिन्य चैतन्यभिन यही प्रत्यक्ष है और पर्वत में क्या है अंतगणावचिन चैतन्य वो हनयावचन अचेतन अभिन्न नहीं हो रहा है हैं एकता नहीं हो रहा है ना इसलिए वो परोक्ष हो गया ये प्रत्यक्ष है ये हो विशेषगत बोल तो प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता अभावत बस यही विशेषगत है का सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं विशेष अध्यक्ष है ना सब तो इसलिए वहा अंत कह चित्तमे प्रत्यक्ष वेदांत अंतिम लक्षण है चित्त चैतन्य ही प्रत्यक्ष और कोई प्रत्यक्ष नहीं भी प्रत्यक्ष हो रहे चैतन्य चैतन्य का का ही का उसी का आप नाम रख दिया जो के चक्षुमया घटमया तो घटमय हो गया तो हम घटु को प्रधानता दिया उसको छोड़ दिया प्रत्यक्ष उसी कई हो रहे चैतन्य क्योंकि अस्थिभा प्रिय के बिना जी। नाम रूप को ही नहीं नहीं ही तो इसलिए उसका अधिष्ठान प्रत्यक्ष पूर्वक अध्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है, है अधिष्ठान के बिना आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है किन्तु अधिष्ठान को भूल गए अध्यक्ष को कर रहे हैं उस प्रकाश का जो है ध्यान नहीं होता है वही जैसा हम देख रहे हैं मोबाइल प्रकाश को वही प्रकाश का कहा देख रहे प्रकाश को दृश्यम इत्यादि ना और यत्तर और जो अदृश्यम अग्राह्यम बताया था ना अपना छठवे मंत्र ज्ञान का विषय नहीं तो ज्ञानेन्द्रिय का विषय भी नहीं है धर्मेन्द्रिय का विषय भी नहीं है रूपा मतलब ज्ञान इंद्रिया भी नहीं, भी, видим... भी नहीं है कर्मेंद्रिय भी नहीं दोनों निषेध हुआ ज्ञान इंद्रिय का विषय भी नहीं है ज्ञान इंद्रिय भी नहीं है कर्मेंद्रिय नहीं है कर्मेंद्रिय भी नहीं पश्च्य चक्षुरा ऋणोत्याकरण श्वेतर श्वेतर बोल रहे है ना तो इसलिए हम बता रहे हैं इत्यादि ना नाम रूपम अन्नम हाँ चल रहा था नाम रूप अन्न नाम का भी दो भाग कर दिया रूप का भी रूप का भी तो यहाँ तक बृहदारण इसमें को कोई विरोध नहीं वहां तो कर्म कहा दिया नाम रूप कर्म या अन्न बता रहे तो इसलिए दोनों में विरोध आ रहा है तो इसीलिए यहाँ भी अन्न शब्द का अर्थ शरीर शरीर हो गया तो वहां भी कर्म भी दो भाग में किया सामान्य जो कर्म है शरीर माना है में ना जैसा विशेष रूप हो गया नील पीत हरित रक्त ये विशेष हो, हो गया सामान्य रूप हो गया चक्षु।, चक्षु क्योंकि चक्षु के द्वारा ही आप सभी रूपों को देख रहे लाल को देख रहे तभी भी चाहिए उसका काले को देख रहे तभी भी आपको चक्षु चाहिए सब जगह उसका है इसलिए सामान्य हो गया वैसे ही सामान्य कर्म हो गए शरीर और विशेष कर्म मतलब जैसा आप दे रहे ले रहे चल रहे खोद रहे ये विशेष कर्म हो गए तो उसके लिए सबके लिए कौन चाहिए शरीर तो इसलिए वहां शरीर हो गया सामान्य का शब्द से ले इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं। यहां और के साथ कोई विरोध नहीं होगा तो अन्नम चाहते इत्यंतना अंत्यना बोलते नवे मंत्र तक सात से प्रारंभ करके नवे मंत्र तक ग्रंथेना ग्रंथेना तो इसको भगवान भाष्यकर ग्रंथ बता रहे ये जो यहाँ से जो प्रारंभ किया हम लोगों ने कहा छठवे से तो छठवे से नव तक है ये थोड़ा ग्रंथ है ये तो ग्रंथ का एक भाग है ना छठवे से लेकर नवे तक जो बता रहे वो तो ग्रंथ कहाँ ग्रंथ का एक भाग गौण रूप से तो उसको इसलिए है, है। ग्रंथ का भाग होने पर भी उसको जो जितना निरूपण करना था संक्षेप से आगे विस्तार करेंगे आगे संक्षेप से जितना भी निरूपण करना था से लेकर नव तक निरूपण अतः सूत्रात्मक हो गया अभी जो है विस्तार इसलिए ये भी ग्रंथ ग्रंथ ही माना इसे कोई विरोध इसलिए बोल रहे ग्रंथ बोलते तो अनेक वाक्य समुदाय वर्ण समुदाय होता है पद वर्ण मतलब सभी नहीं है अर्तावान वर्ण समुदाय होना चाहिए नहीं तो काची चूपी अब जोड़ दिया वो पद नहीं बनता है अर्तावान जो वर्ण है ना उसका समुदाय होता है पद किंतु वैया व्याकरण कहते नहीं सुप्ति अन्तम पद उनके मध्य में शुभ और तिंग होता है ना उसको पद मानते शुभंत और तेगंध के बिना पद नहीं मानते जैसे हम राम मानेंगे पद होगा अन्य लोग हैं अर्तवान वर्ण समुदाय पदा अर्तवान वर्ण समुदाय और अर्तवान पद समुदाय वाख्या पद भी कैसे अर्थवान होने चाहिए ये तो आप कोई पद इधर उधर जोड़ दिया ना, तभी नहीं नहीं चलेगा पद तो है ये अर्थवान ना हो तो, तो वाक्य नहीं, नहीं बनेगा और अर्तवान वाक्य समुदाय ये ग्रंथ होता सुनी बात है बात क्यों है ना अर्थवान पद समुदाय को जो कहेंगे पद और हम अगर सुपर थिंग नहीं लगाएंगे तो वो अर्थवान होगे ही नहीं ऐसा नहीं सुबं तो बोलते एक में भी पद हो जाएगा आपका आ, एक पद हो जाएगा नहीं लगेगा। एक एक को भी लगा आप बनाया जाता है। ते एक पद हो हो जाएगा। तो हाँ, तो तो उसका तो अर्थ हुआ तो अर्थवान गया ना, नहीं उसको नहीं मानते उसको। एक वर्ण हो गया ना वो। जैसा अच्छा जैसा उ है, है।, है आपका वर्ण जी। उसको सुबंध लगाने से सृष्टि में ऊ बनता है जी। तो उसका कोई अर्थ नहीं वर्ण पद नहीं बोले व्याकरण के अनुसार पद है व्याकरण अनुसार है हाँ। और अन्य लोग नहीं हिसाब से नहीं है इतना अर्थ तो, तो होगा हम लोग व्याकरण वाले पद मानेंगे अन्य लोग वर्ण वर्ण समुदाय भी नहीं है ना वहाँ एक उनका अनुसार पद है क्यों बोलेंगे नहीं उनके अनुसार है ना उनके अनुसार है सुबंत है ना उहु शब्द है ना श्रेष्ठी का बनता है रे का तो उहु, उनके अनुसार हो गए पद वही दूसरे लोग नहीं मानते उसको, अर्थ निकलेगा ऐसा बोलेंगे वो, आ, जैसा अभी मतलब मतलब इतना अर्थ कर सकता है री को ये अर्थ हो जाएगा पंचमी भी बनता है री से री जो है ना अधिकार जी उसको पंचमी में और शेष्टी में बनता बनता बनता है जी। है है जी उस ये तो क्रिया का संबंध होना चाहिए ना नहीं समझिए क्या, क्या? आकांक्षा होती है ना नहीं वो तो है तो आगे कुछ न कुछ उसके क्रिया का सब तो चुप तो हो गया तिगंत लगेगा तो जैसे भी लगाओ या तो तो करो ऐसा आएगा दोनों दोनों चाहिए तभी पद बोलेंगे ने ने ने वाले तो कर रहा है। हो तो आपने बोला राम तो राम का राम अभी क्या अस्थि बोलो थी थी बोलो कुछ न कुछ तो बोलना पड़े खाली राम सुबं है पद को भी पद पद पद नहीं नहीं मानेंगे वाले। तो तिंग तिंग दोनों दोनों दोनों होंगे तभी का ना पदम जिसके हो, जिसके अंदर अंदर सुपर हो हो वो मानते मानते किंतु अन्य लोग तो हमारे चाहिए वाक्य जैसे बोलते रा जैसे घटम पदम। कहा तो क्या है कुरु अथवा करोती कोई ना कोई क्रिया हो जाए वाक्य तो हो गया क्योंकि तो देखिये तो वाक्य तभी मानते बताया था तो शब्द बोध है न वाक्य तीन आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य तभी आपको बोध होता है आकांक्षा होनी चाहिए उसके बाद सन्निधि होनी चाहिए उसके बाद योग्यता होनी चाहिए और तात्पर्य होनी चाहिए जैसा मान लीजिए आप घटम मतलब घटु को तो आपके अंदर एक जिज्ञा से घटु को मतलब क्या घटु को तोड़ो घटु को लावो घटु को ले कुछ ना कुछ होना चाहिए तो सुबंत सुनते हुए तिगंत की आकांक्षा तिगंत को सुनते हुए सुबंत की आकांक्षा ये परस्पर जो आकांक्षा होनी चाहिए एक चलो आकांक्षा तो है सन्निधि नहीं है जैसे बोल तो आह बोल दिया थोड़ा इधर उधर घूम के आ गए आप हरिद्वार में प्रयोग किया आधा घंटे के बाद गच्चा में प्रयोग किया hmm. सामिप्यता नहीं कभी भी वाक्य नहीं माना जाता इसको बोलते तो सन्निधि होना चाहिए तीसरा hmm. है योग्यता होनी चाहिए जैसा वन्य ना सिंचती क्योंकि आग के द्वारा शेख करता सिंचा जाता है जल से जल तो इसलिए नहीं और तीसरा एक है कुछ लोग नहीं मानते वेदांत अन्य लोग तात्पर्य भी होना चाहिए जैसे एस टी प्रवेशंती एस टी तो लकड़ी प्रवेश हो रहा है लकड़ी मतलब लकड़ी फेंक दिया तभी भी प्रवेश होगा ना किंतु वहां तात्पर्य है एस धारी जिसने दंड धारण किया वो प्रवेश हो रहा है जिसने तात्पर्य को भी एक कारण मानते ये मीमांसा और वेदांत मान नया नहीं, नहीं मांते। मैं <laughs> तो ना रिक्शा क्या करोगे आप रिक्शा को बोला है रिक्शा वाले तात्पर्य आपका वहाँ तो ये जो सुपर सिंह अंत है ना पद्मान भैयाकरण मानते तो दूसरे नए गादी नहीं, नहीं मानते वो बोलते अर्तवान पद होना चाहिए चाहे हो, तो सुबंत हो तो केवल आप तिंग से वाक्य बनते नहीं सुबंत से भी स गवान स गवान तिघंत है क्या स है है तो कृतांत है है सुबंत है ना स गता स गिघंत तो है नहीं तो भी वाक्य बनता है क्योंकि स गता सगतवान अर्तवान है दोनों दोनों सुबंत है किंतु तो अर्तवान शब्द है इससे भी बोध होता है कृदंत है ना कृदंत सुबंत के अंतर् इसमें क्रिया नहीं वास्तव में तो भी गौण क्रिया निकलते मुख्य रूप से क्रिया नहीं कृदंत को नहीं मानते तो इसलिए वैयाकरण यहाँ जाके खड़ा, तभी जाके उनको मानना पड़ा कृदान्त में भी क्रिया छुपी है करके कहना पड़ा वैयाकरण और नही है कि अन्य दूसरे लोग बोलते अर्तवान पद का शब्द बोधो स कोई कहने को कोई जरूरत दोनों अर्थवान है सभी अर्थवान है गता भी वाक्य बोध ऐसा मानते और जो मीमांसा कहते हैं जब तक आपको विधि वाक्य ना तब तक शब्द बोध नहीं होता विधि वाक्य होना चाहिए विधि मतलब आदेशात्मक करो करना चाहिए देखो ये जब तक ना हो नहीं। जैसे असो राजा गच्च थी सपिपुमति असो राजा गच्छ थी तो उसे आपको क्या बोध होगा नहीं बोध होता बोलता तो इसलिए वहां कोई ना असो राजा गच्छति पश्चा वहा कोई ना कोई आपको आदेशात्मक होना चाहिए ऐसा महत्व उसको कहते हैं विधि वाक्य के द्वारा ही आपको शब्द बोध होगा तो एक होता है सिद्ध परक वाक्य सिद्ध परक मतलब जहाँ विधि वाक्य जो नहीं है आदेशात्मक जहां वाक्य नहीं है उसी का नाम है सिद्ध परक वाक्य उससे शब्द बोध नहीं होता ये सकूंगा इसलिए वेदांत में, में आपका कोई ऐसा विधि परक वाक्य है नहीं कोई भी है नहीं तत्वमसी कहा विधि परक वाक्य अहम ब्रह्मास्मि में कहा विधि परक वाक्य इसलिए वो शब्द बोध नहीं होता है ऐसा वो मानते किंतु उसको खंडन किया है ना नहीं सिद्ध परक से भी बोध होता बिना विधि परख है, है उससे भी बोध होता है दृष्टांत दिया उन्होंने किसी ने कहा पुत्रा तेज आता कोई पिता दूर देश में गया है और जो संदेशवाक है ना उन्होंने कहा पुत्रा तेज आता कहाँ भी दे वाक्य है तो उसको बोध होता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं जो संदेशवाक है ना ले जाने वाला वो क्या करता है एक कपड़े में सफेद कपड़े में वो जो बच्चा का है ना पैर का निशाना ले जाता है कुंकु माता व किसी से देखो तेरा पुत्र हो गया पैर का निशाना दिखाता देखे पुत्रा ते जाता पश्च्या देखो ये पुत्र का पैर का चिन्ह वहां भी विवाक हो गया वो कहा देखो यहाँ भी पश्चा करके के दिखा रहे देखो तेरा पुत्र हो गया तो इसलिए वहां भी विवाक हो गया तो बोला अच्छा ये बात है कन्या दे कन्या ते गर्भिणी यहाँ विधि वाक्य तो है ही नहीं पश्चा दिखाएंगे क्या तो भी पिता का जो चेहरा सब एकदम उलझ जाता है इसका मतलब उससे भी शब्द बोध होता है ये वेदांत और नया एक मानते तो इसलिए ऐसा मानते तो इसलिए यहाँ अन्य शब्द से लेना कर्म यहाँ जो अन्ना है ना कर्म, हाँ वो कर्म, कर्म है कर्म बोल तो सामान्य कर्म शरीर माना में प्रथमाध्याय का अंतिम भ्रमण विशेष कर्म स्वामी देखिए विशेष कर्म जैसा क्रिया कोई भी ले रहे आप हाँ, क्रिया से ले रहे हाँ। अथवा दौड़ रहे खोद रहे ये विशेष कर्म विशेष क्रिया हो गई क्रिया ठीक है दौड़ते समय भी, भी शरीर आवश्यक है देते हैं तब भी शरीर आवश्यक क्रिया से जब युक्त होता है तो अलग अलग जो क्रिया होती है ना तो ये विशेष हो गई बैठना कूदना दौड़ना ये सब विशेष हो गए सामान्य क्रिय हो गया शरीर देखिए बैठ रहे तभी भी शरीर चाहिए दौड़ रहे तभी भी शरीर चाहिए जितने भी इस शरीर को सामान्य माना है तो इसलिए यहाँ अन्य शब्द से भी वही लेंगे कर्म नहीं तो दोनों में विरोध आ जाए तो जायते इत्यन्ते ना ग्रंथे ना उक्ता लक्षण बोलते वही अदृश्यम आदि बताया था ना अदृश्यम अग्राह्य हम करके निषेध के द्वारा क्योंकि वहां दो लक्षण बताए उसमें पूर्वार्ध है, है ब्रह्मा के लिए उत्तर उत्तरार्ध है है जी ब्रह्मा, ब्रह्मा का। जी सगुण सगुण सगुण सगुण सगुण का ही तो मतलब कारण पूर्वार्ध में अक्षर ब्रह्म का और दोनों को श्रुति का तात्पर्य है आपका जो बताना है लक्ष्य है प्रतिपादन करना अक्षर ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म के लिए और वाच्य के द्वारा बता रहा है रहे तो इसलिए बता रहे, रहे मुख्य रूप से सातवी में बता दिया उसका लक्षण विशेष उसमें बता दिया अक्षरम बोलते नक्षरती थी अक्षर वो अक्षर लेना ये जो हम लिखते वो अक्षर नहीं लेना तो लिपि है और उससे जो बोध होता है ओंकार आदि वो भी अक्षर में अक्षर का मतलब ना क्षरति स्वरूपता गुणता वा विद्य अम्य बोलते जिस विद्या के द्वारा अभिगम्य ते है का लोप हो गया ये का जो है ना अगे इति बढ़ा है लोप हो गया तो यहा अगम्य ते स का पर से अध्याद्याद्याद्य है दोनों का वर्णन किया अपराद्य भी बता दिया पराविद्य का भी निरूपण किया उसके पश्चात अना विद्यायोर, ये दो विद्या है ना अपरा विद्या और परा विद्या ये दोनों विद्याओं के विषयों दो विद्या का विषय अलग अलग है अपरा विद्या का विषय अलग है और पराविद्य का विषय भी अलग है तो दोनों विद्या का विषय विवेक्तव्यो अपर विद्या का विषय हो गया आगे बता रहे संसार पराविद्या का विषय हो गया मोक्ष अपर विद्या हो गया अविद्या अविद्यासूत्र पराविद्या हो गया सूत्र वही सूत्र है अविद्या सूत्र जिसको विषय कर रहे ये संसार हो गया और विद्या सूत्र जिसको विषय कर रहे ये परमात्मा मोक्ष हो गया कर्म और उपासना दोनों दोनों अविद्या क्योंकि सत्य सत्यम बताया था ना पीछे सत्य सत्यम तो सत्य शब्द के द्वारा उपासना से प्राप्त हिरण्यगर्भ भी क्या है अपराध है क्योंकि विद्या दो बरा और अपरा इसे तो मोटे दो लौकिक विद्या और वैदिक विद्या दी। लौकिक विद्या और वैदिक विद्या तो लौकिक विद्या जो है ये आपको अधिभौतिक के ऊपर ले जाती है अधिभौतिक के ऊपर खूब ले जाएंगे लौकिक विद्या जितना भी जो आज चल रहे हैं ना ये लौकिक विद्या और वैदिक जो विद्या है उसमें दो भाग अपर विद्या और परा विद्या वैदिक विद्या तो अपर विद्या का पुनः दो भाग हो एक तो स्वर्ग परख एक ब्रह्मलोक ये दोनों विद्या जी। अपराग को बताने वाले कर्म कर्म। जी और ब्रह्मलोक को बताने वाले उपासना तो अपर विद्या है आपको अधिदेविक मिलेगी ये तो अधिभतिक मिलेगी लौकिक विद्या जी और अपर विद्या है अधिदैविक अधिदेविक और पराविद्या है आध्यात्मिक। ये तो इसलिए परा विद्या सविशेषण अतः परावय उसके बाद इन दोनों का जो विषय है ना विवचन है विवेक तव्यो, विवेक तव्यो।, विवेक तव्यो उसका विचार करना पृथक धातु अच्छे प्रकार से उसको अलग करना तो दोनों का फल बता रहे है संसार मोक्ष मोक्षो इति उत्तर ग्रंथ या देखिये संसार और मोक्ष इति उत्तरो उत्तरो हो गया करेंगे तो मोक्षो। इति उत्तरो। तो मोक्षो ऐसा ये एक का का फल इसका और पराविद्या का फल हो गया, अपरा गया मोक्ष अपराद्या में आपने जो उपासना बताया ये भी संसार है और उसमें स्वामी जी वो माने जैसे ब्रह्मलोक पर्यंत जब तक ब्रह्मलोक में है इसलिए तो दो फल होगा एक संसार फल एक मोक्ष पराविद्या कहा दिया, वो भी भी संसार में है, हाँ। थोड़ी है, है, है विद्या तो में तो संसार संसार हाँ। संसार, संसार में में ही ये वो भी हाँ। में में है। बस हाँ। भी अंतिम अविद्या का ही कार्य है पराविद्या भी, जी, ये अविद्या है अविद्यातना है अविद्या के जो तीन गुण है तमोगुण और रजोगुण लक्षण अनादि के न अनावचन सवरणे आश्रय संसार अथवा अभ्यास कारण अत्या अनादेपक्तिश्रयच अनादि, सति, शक्ति अनादन्य सी आविक्षेपशक्तिश्रय्यास अभ्यास अविद्व अनादि अभ्यास अविद्यम देश अनादी तो छे अनाद जी। जीव ईशा विशुद्ध विशुद्धि जी। तथा जीवेश अविद्याचिगा षडस्माक षडस्माकम् है छे आना जीव ईशा विशुद्ध ईषा जीव ईशा विशुद्ध तथा जीव जी। भेद दोनों का आ, जीव ईश्वर का चार हो गया अविद्या चैतन्य के साथ सामान्य चेतन शुद्ध चेतन से सम्मा सम्मा ये छह अनादि तो इसलिए अविद्या भी अनादि हो गया तो अनादि और अनिर्वचनीय अनिर्वचन इसलिए है आप उसका निरूपण नहीं कर सकते नहीं कि दोनों ब्रह्मा भी अनिर्वचनीय है अविद्या भी अनिर्वचनीय बस इतना है अविद्या है है नहीं, <imagination> <Canada> वर्णन UH! नहीं था नहीं अस्तित्व नहीं है इसलिए अनिर्वचनीय, <guide> और ब्रह्मा अनिर्वचन इसीलिए है उसको बता नहीं सकते है किंतु <Netherlands> नहीं दोनों अनिर्वचन में अंतर है एक अस्तित्व नहीं है इसलिए नहीं बता सकते एक है अस्तित्व तो तो तो आप वहाँ दोनों तो अनादि है सती शक्ति द्वर आवरण विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति क्या है मूल स्वरूप को ढक देती और विक्षेप शक्ति क्या करती है भेद रूप से दिखती और अध्यास कारण ये अविद्या हो गई अभी के यहाँ दो गुण को लेके दो शक्ति दिखा दिया तमो गुण और तमो गुण का आवरणात्मक हो गया हाँ, रजोगुण का विक्षेप शक्ति हो गया और शक्ति होनी चाहिए पराविद्या सत्वगुण की है ना ज्ञान शक्ति वो पराविद्या है तो उसको इसका अंतर्भूत क्यों नहीं किया लक्षण हमें करना चाहिए ना तो ये जो अविद्या है अध्यास का कारण है हाँ, संसार का, हाँ, का ये जो है अध्यास निवृत्ति का कारण ठीक है अविद्या के द्वारा ही बंधन है हाँ, अविद्या ही उसको अध्यास को निवृत्त भी व मनुष्य नाम कारण इसलिए अविद्या ही इन दो गुणों के द्वारा बांध देती है सत्व गुण के द्वारा पराविद्या के द्वारा एक ही अविद्या इसलिए इसको पराविद्यू यही बता रहे संसार मोक्षो मोक्षो ये तो कुछ दोनों का फल है ऊपर बताया था ना विषय मतलब अविद्या का विषय हो गया विद्या का विषय हो गया संसार पराविद्य का हो गया इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्य थे इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया गया पहले यहां तक हम लोगों ने पराविद्य और अपरविद्य का विचार किया किंतु अपर विद्य का विषय संसार अपरा का विषय परमात्मा शुद्ध चेतन अपना मोक्ष ये जो नहीं बताया इसके लिए आगे का तो ग्रंथ है संबंध ही बता रहा तत्रा अपरविद्य विषय त्र बोल दो तयोर मध्य ये सप्तम में त्रल प्रत्यय हो गया में होता है ना सप्तमय त्रल दियोचना तयोर दो विद्या है ना उनमें अपर विद्या विषया अपर विद्या का जो विषय है अपर विद्या का विषय कौन बताया संसार बताया था ना mm -hmm. कौन है वो क्रिया फल भेद कर्दिधन क्रियाफल संसारो ये है अपर विद्या का तो सब ले ना करता है कारण है कर्म है सारा जितना भी कारक पूरा है सबका जितने भी कारक कार। जितने भी, mm -hmm. भी. साधन आ गया वो। mm -hmm. ये क्रिया बोल करता है साधन मतलब कारण कारण कारण आदि आदि आदि भी साधन क्रिया है फल है इनका जो भेद रूप जो संसार ये सब भेद है ना ऐसा भेद रूप संसार ये अनाधि देखिये संसार को भी अनादि बता रहा है so, सर माया का कार्य है मैंने अविद्या जैसे कहा अनादि तो छह आ गए आपका हाँ, तो कार्य कारण से करके बता इतना स्वरूप स्वरूप जैसा बोलते गंगा जी अनादि बोलते गंगा जी थोड़ी अनादिंग प्रवाह रूपेण प्रवाह प्रवाह चल रहे है ना अविरत भगीरथ ने लाया था वो प्रवाह अभी भी चल रहा है इसलिए उसको मानते तो बस इतना ही प्रवाह रूपेण अनादि और तो इसलिए कारण भी उसका अविद्या है तो कार्य से भी उसको भेद करके प्रवाह रूपेण माना जाता है ये प्रवाह रूपेण है ना उसको लेके आना तो इसलिए भेद रूप संसारा भेद मतलब त्मक संसारो अनादिता अनंत प्रयोग कर रहा है अध्याय में, में भगवान उसको अक्षत जो संसार के लिए बता रहे हैं हाँ। अव्यय बोलते हैं अविनाशी बता दिया और उस, उसको माया को भी कूटस्ताक्षर उच्च बना दिया तो संसार को यहाँ जो अनंत बता दिया ना अध्यासभाष्य तो में भी प्रयोग किया है अनंत ये जो अनंत है जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक, तक नष्ट नहीं होगा रपि जी जी करोड़ो बीतने पर भी वो नष्ट नहीं, नहीं।, नहीं हो सकता क्रुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम ज्ञान सर्वमते जन्म तो कम हो गया ब्रह्मा का भी कितने ब्रह्मा भी कितने ब्रह्म बीतने के बाद नहीं हो सकता है तब तक पड़ेगा, तो इसलिए वो अनंत माना है। जी। हाँ मतलब है अनंत का मतलब आत्यंतिक आत्यंतिक अनंत नहीं लेना, जी। आत्यंतिक सापेक्षित अनंत अनंत सापेक्षित। अनंत हाँ। क्योंकि अनंत तो एक ही है निरपेक्षतन अनंत अनंत जी।, जी जी शांत जो है पांच अनंत है पांच अनाधि है शांत है हाँ। और शुद्ध चैतन्य अनादि भी है अनंत को लेकर एक बार एक बार हुआ था हम लोग गए थे बद्रीनाथ मेंचाने लगने में। और सुने वो एक बाबा जी थे टाटा मारे बाबा बहुत बढ़िया अच्छे महात्मा है, है। वहां रुके थे तो ये उनका ही गुरु भाई थे शंकरानंद जी कैलाश में थे तो दोनों के बाद अनादि अनंत को लेकर बात करनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं संकलन जी पढ़ते थे पढ़े लेके थे और अनंत बोल दो जिसका कोई अंत नहीं।, नहीं तो वो बोलते अनंत का मतलब नहीं जैसा अनंत अनेक है जी, अनेक में भी अनंत प्रयोग होता आ, है उसके पास अनंत संपत्ति है मतलब क्या है? अनेक अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं ये अर्थ नहीं जी, वो बोल दो अनेक है तो दोनों भी हो गए दोनों का दो बार में करते करते गुरु भाई थे ना तो बाद में मेरे से कहा आप बता दीजिए <laughs> हम हम हम उनके उनके या बाद कैसे और भी देखो जी, हम तो शास्त्र के बल से बता शास्त्र में जो बता रहे है ना ये ठीक आ रहे जिसका कोई अंत नहीं किंतु आप यहाँ तपस्या करते करते बहुत साल हो गए आपका अनुभव कोई अलग होगा वो भी हो सकता है अनुभव अनंत तो मान रहे नहीं, अभी क्या करेंगे उसको शास्त्र के अनुसार मैं तो मेरा तो अनुभव तो है ही नहीं मैं शास्त्री के बल से बोलता रहा आपका अनुभव तो बोल रहा होगा ऐसा ही अनंत का ऐसा भी अनंत, अनंत का है? मतलब है अपेक्षा कर मतलब ज्ञान के बिना उसका कोई अंत नहीं हो सकता है इसलिए अनंत और कैसा दुख का दुख स्वरूप है वो जी इसमें देश मात्र भी भाषागण सुखम नाश दूर बात है मात्र भी। जी। क्योंकि इसीलिए है विषयों में सुख नहीं है विषय केवल व्यंजक मात्र है सुख तो अपना ही है तो सुख क्यों मिलता है सुख क्यों होता है सुख तो हमारा आनंद स्वरूप है ना तो हमारे अंदर अनुकूल वस्तु आने पर तो अनुकूल हो गई तभी हमारे अंदर एक सात्विक वृत्ति उल्लसित होती सत्व प्रदान होकर उसमें हमारा जो आनंद अंश है ना उसमें प्रतिबिंब प्रतिफलित हो रहे और वो आनंद को हम आरोप किया किसमें विषय में, जी। में। जी। और प्रतिकूल वस्तु आने से क्या होता है वो आनंद अंश है ना नेग भाव होता है सात्विक वृत्ति नहीं बनी राजस्व वृत्ति बनी तो इसलिए वो दब गया लेते मान दीजिए अभी हरिद्वार में जाके ए सी चला दीजिए बद्रीनाथ में जाके आप पंखा चला दीजिए सुख होना चाहिए तो ये व्यंजक मात्रा है पिछले बारिश दुख का स्वरूप अथवा हा तब भी हा आगे के विशेषण बढ़े आगे तो आगे लेजिए नदी हाथ स्रोतवत तो बाद, तो बाद, बाद में ठीक हाँ, एक तो दुख का स्वरूपत्वा वो तो क्या है दुख स्वरूप होने से और कैसा है नदी स्रोतव जैसा नदी का जो प्रवाह है ना नदी के प्रवाह के समान नदी का जो अभिचिन्न रूप से चल रहा है ना वैसा तो नदी स्रोतवध अव्यवच्छेद रूप संबंध जिस प्रकार नदी का जो प्रवाह चल रहा है ना तो अविचिन्न संबंध वाला है और दुख स्वरूपत्वाद यहाँ जोड़ दीजिए ये समझार समझा रनादि अनंत है और नदी स्रोत्र के समान अविछिन्न रूप से निरंतर चल है। है न, रहा है उसको ऊपर लेजिए वो पंक्ति है ना अन्वय करते समय ये स्वरूप हाँ, तो हो उनका है। नहीं हो रहा। ना, अभिराल। अभिराल। और है होने के कारण तो प्रत्येक शरीर भी सामस्त्य हतव्य प्रत्येक देहधारी है ना उनके लिए सामस्त्य न बोलते समस्त रूपेण सर्वतारूपेण पूर्ण रूपे जो भी जिसने देहा धारण किया है उस देहधारी को उसको क्या ग्रा किसको वो जो संसार विद्या तो का जो विषय विषय संसार को तो यही बता रहा है तो समसार ये संसार का विशेषण है पूरा नदी स्वतवध अविचिन्न है दुख स्वरूप है इसलिए जो सुख चाहते हैं आनंद चाहते हैं ऐसे जो विशेषण जोड़ दीजिए प्रत्येकम शरीर मतलब ये शरीर और जो भोग जाते हैं दुख जाते हैं उनके लिए नहीं इसलिए प्रत्येक शरीर का मतलब यहाँ लेना ऐसे जो शरीर भी ऐसे तो जो शरीर शरीर धारी शरीर धारी है ना शरीरधारी कौन वो जीव उन जीवों के द्वारा समस्त ना बोलते समस्त रूपेण पूर्ण रूपेण हातव्य वो हा। त्याग धा तो उनको त्याग करना चाहिए क्या त्याग करना चाहिए ये दुख रूप समझा तो क्यों त्याग ये? क्या आवश्यकता है जिज्ञासा करेंगे ना बताया ना पक्ष बताए नाग बता रहे नहीं त्याग ने क्यों क्या जरूरत है तभी बोल रहे तद उपशमा लक्षण मोक्ष वो तो दुख रूप है तो ये कहेंगे दुख रूप है तो त्यागने से क्या मिलेगा तो बोल तद उपशमा लक्षण मोक्ष बोलते हो संसार संसार का उपशम उपशम का मतलब है बिल्कुल उसका निवृत्ति शमन शमन निवृत्ति शम शम बोलते हैं का मतलब उपेक्षा त्याग कोई भी अर्थ कर सकता है यही अर्थ लगाना चाहिए उसको उपशम रूप ही मोक्ष है तो वहाँ मोक्ष प्रकरण अलग और उपम प्रकरण अलग करके नहीं, नहीं अलग भी मानते है यहाँ वेदांत में क्या है संसार की निवृत्ति ही मोक्ष है तो पूरा पक्ष ने आक्षेप किया संसार निवृत्ति ही मोक्ष मानते हो अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष मानते निवृत्ति तो अभाव पदार्थ हो गया सु में पूर्ण रूपे निवृत्त नहीं होता है नहीं होने पर भी सभी निर्भीज नहीं है वही मोक्ष माना है तो पूर्व पक्ष ने फट आक्षेप किया निवृत्ति का मतलब क्या है अभाव जी, तो अज्ञान निवृत्ति बोल दो अज्ञान का अभाव आपका मोक्ष है तो अभाव हो गया अभाव हो गया ना तभी उनको गाना पड़ा नहीं नहीं नहीं अज्ञान निवृत्ति ही मोक्ष है अज्ञान निवृत्ति को पहले कारण माना बाद तो में मोक्ष को अलग माना तो इसलिए आत्यंतिक दुख का निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति सातव्यवस्था निवृत्ति ही मोक्ष है तो आत्यंत निवृत्ति मतलब कोई अभाव ना रहे इसलिए बोलते हैं परमानंद की प्राप्ति का सात अवस्था माना है ना ये सातवी अवस्था और आतंतिक दुख निवृत्ति होगी छठवी अवस्था एक अवस्था मान नहीं तो आतंतिक दुख निवृत्ति ही परमानंद की प्राप्ति को अलग नहीं है तो कोई आक्षेप ना करे अभाव ना सिद्ध करे तो बोलते परमानंद की प्राप्ति का ज्ञान तो सिद्ध वस्तु है ना फिर ऊपर से क्यों बोलना पड़ता है क्या अज्ञान की निवृत्ति हो गए? हाँ? तो अज्ञान की निवृत्ति को मोक्ष मानते हो तो निवृत्ति अभाव बदारते है ना भले वो अभाव है हाँ। ज्ञान तो नित्य सिद्ध वस्तु ज्ञान को थोड़ा बोल रहे हैं ज्ञान को मोक्ष नहीं मान रहे हैं ना अज्ञान के मोक्ष में वो रहे हैं। अभाव फोड़ <laughs> दिया तो <laughs> है है को अब फोड़ पर दीपक हो तो एक साथ इधर और प्रकाश प्रकाश जी तो अज्ञान की निवृत्ति के साथ साथ तो चैतन्य का प्रकाश होगा वो भी बंग के बिना तो होगा नहीं इसलिए उसका अत्यंतिक अभाव और ये प्रकाश दोनों साथ की प्राप्ति एक साथ, -साथ। ये वेदांति के लिए कोई आपत्ति नहीं, नहीं। हैं आ, अभाव आ, वो है हैं दूसरे अक्षेप करते है नाव हाँ वो क्योंकि इनके मतानुसार है मीमांसक और वेदांति है ना अभाव को अलग नहीं मानते अधिष्टान स्वरूप मानते इसलिए वहा नरसिंह आश्रम ने कहा अभाव संति तो उन्होंने कहा आपको ब्रह्म में सारा अभाव हजारों अभाव रहे हमारे कोई आपत्ति नहीं तो भाव जो है वो अपना अद्वैत का प्रतिबंधक है अभाव प्रतिबंधक नहीं अभाव जो है कितना भी जैसा भी ये टेबल के ऊपर ये मोबाइल और इसको छोड़ के सारा अभाव है मोबाइल आदि को छोड़कर के, बाकी जितना भी घट है पट अन्य जो भी जल है अग्नि है सबका अभाव कोई बिगड़ रहे क्या तो इसलिए हाँ कोई आपत्ति नहीं किंतु दूसरे जो आक्षेप करते हैं ना उनके समझाने के लिए अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का ये कोई अवश्य नहीं तो चल कोई आवश्यकता नहीं जी। वो दूसरों अभाव ना सिद्ध करे तो उनके लिए उसके लिए स्पष्ट कर तो इसलिए हम बता रहे उपशमा लक्षण मोक्ष अर्थात संसार का उपशम बोलते अच्छे प्रकार से करना उपशम का मतलब बाध वही क्या है मोक्ष है तो परा विद्या यही परा विद्य का विषय अनादि अनंतो अजरो अमरो अम्रुतो, अभया अमरोंमृतो अभय शुद्ध प्रसन्न अद्वय इति यही परा, परा विद्य का विषय कैसा है वो अनादि देखिए देखिये अविद्या को भी अनादि कहा दिया था जी। संसार को भी अनंत कहा जी। अब इसको भी अनंत दोनों में बहुत अंतर को जो अनंत बता दिया वो सापेक्ष है, है, हाँ। है। क्योंकि जब तक आपको आत्यंतिक प्रलय नहीं होगा आत्यंतिक प्रलय जब तक नहीं होगा जो होती है तब तक आपका संसार की निवृत्ति नहीं होगी चार प्रकार का प्रलय है ना नित्य, नित्य है जो हम आए सुषुप्ति से नैमित प्रलय है को भी नित्य प्रलय प्रलय और ब्रह्मा का एक दिन के बाद जो रात्रि आती हजार युगों के बाद रात्रि आती ये नैमित प्रलय ब्रह्मा जी के सौ साल जो बीत जाते है प्राकृतिक प्रलय का महाप्रलय और ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्मसा अत्यंत प्रेम ये तीन जो प्रलय है ना मित्या नैमित्तिक और इनमें एक शरीर नष्ट होगा आपका स्थूल शरीर दो शरीर नष्ट नहीं होंगे कारण बनाया तो सूक्ष्म कारण भी सूक्ष्म रहते रहेगा कारण के और सूक्ष्म दोनों शरीर रहेगा दोनों शरीर रहेगा और आत्यंतिक प्रलय है उसके बाद कारण नष्ट सूक्ष्म तो रहेगा टूट जाता है कारण शीरे नष्ट होते है ना एक पैर टूट जाता है सूक्ष्म एक प्रारब्धिक टीका है वो बाद में वो परेशान नहीं करेगा कारण हम बोल दिया नष्ट हो गया नष्ट हो गया तो भी सूक्ष्म रहेगा। शरीर बताता है, है, ऐसा है ना कारण। कारण मतलब अज्ञान। अज्ञान। वो जो ज्ञान से नष्ट हो ये प्रारब्ब के ऊपर टिकता है देखिये स्थूल शरीर टिका है प्रारब्ध के ऊपर या तो ज्ञान ही हो अज्ञानिका सूक्ष्म शरीर दो में टीका है प्रारब्ध और संचित में स्थल शरीर का अस्तित्व है ना दो में मेहमान है प्रारब्ध में एक पेर है संचित में एक पेर है अभी जो ज्ञान हो गया आपका तो अज्ञान नष्ट हो गया संचित कर्म भी ज्ञानग्नि सर्वकर्माणी बोल रहे हैं ना तो संचित कर्म भी नष्ट हो गया तो सूक्ष्म शरीर का एक पैर क्या हो गया टूट गया।, गया।, गया अभी वो सूक्ष्म शरीर प्रारब्ब के ऊपर टिका है और स्थूल भी टिका है तो प्रारब्ध समाप्त होते हुए दोनों शरीर नष्ट हो जाएगा प्रारब्ध समाप्त होते हुए स्टूल शरीर तो सबका नष्ट होता है और सूक्ष्म शरीर इसलिए नष्ट होता है सूक्ष्म शरीर को दूसरा आश्रय कोई है को ही नहीं कारण खत्म हो गया पहले कारण भी संचित भी समाप्त हो ना संचित में बड़ा है। कारण संचित उसी में रहने वाला तो संचित है ही नहीं तो दोबारा जन्म अज्ञानी का क्या होता है तो उसका भी प्रारब्ध समाप्त होता है का, किंतु केवल प्रार्भ में स्थूल शरीर रहता है हैं, hmm. तो तो hmm. है, ने में के। इसको भी पर व्यवहार कहाँ से देख हाँ, रहे है सब हैं तो करेंगे, करेंगे। हाँ, ये रहता है बवास ये है प्रारब्ध प्रारब्धी का ये भी तो उपदेश नहीं संचित में टीका है वो टूट गया माना है ज्ञान होने के बाद मानते है ना सूक्ष्म शरीर भी रहा है कहाँ से करे बोल रहे इसलिए बोल रहे है एक तो हो गया अनादि और अनंत है और कैसा है अज़र अजरा अजरा मतलब गुड़ा से उसमें जरा आदि नहीं और अमरो अमरो मतलब मरणादि धर्म से रहित है मरणादि धर्म होते हैं सावयव पदार्थ का और जिसका जन्म हुआ है उसके मरणादि धर्म जिसका ना hmm. तो उसका जन्म हुआ नहीं इसलिए जाये और अमृत होने के कारण क्या है, है? अभियान दोनों में क्या फर्म करना क्या बबा बस अजर और अमर थोड़ा इतना अंतर करना अमर और अमृत वही अमृत मतलब जरा मतलब ए, विकार ही गिनारे जन तो का मतलब अच्छा अमर जो है हाँ। माने केवल मरण से है विपरीत उसको पकड़े जायते वर्धाते इनसे रहित है और अमृत बोलते अंतिम वाला नहीं चाहिए मरण विनश्यति मृत मानते है ना, ना हाँ। मतलब यहाँ भाव विकार का संकेत दे रहा है हाँ, हाँ, तीनों में आ, जर शब्द से है ना जी तो जर हो गया और अंतिम वाला विनश्यति है वो मृत हो गया उसका निषेध कर रहे अमृत ये तो पुनरुक्ति है ही नहीं छूटी में तो भी ठंड भाव विकारों का अस्थि का संकेत किया और अभ्या अब है क्यों है द्वितीय दूसरे से ही भया होता है तो अमृत होने के कारण क्या है विकार सड़भाविकारित अकेला है इसलिए भया नहीं है और वो माया नहीं। शुद्ध है शुद्ध का मतलब निर्मल है माया सारे उपाधियों से है सत्व हो रजु हो तमा और प्रसन्न और बिल्कुल क्या है वो प्रसन्न एकदम वो प्रसन्न रहता है अप्रसन्नता जो आती है ना अनात्मा को लेकर अथवा अनात्मा गुणों को लेकर हेतु से आती है किसी उसी से कोई है नहीं। को कोई ही नहीं इसमें अप्रसन्नता का कोई कारण ही नहीं इसलिए प्रसन्ना स्वात्मा प्रतिष्ठा लक्षणा अनात्मा प्रतिष्ठा नहीं है स्वात्मा बोल तो स्वस्वरूप अपना स्वरूप में ही प्रतिष्ठित और माया का जो नाम रूप कर्म है उसमें प्रतिष्ठित होने से वह अप्रसन्न है अशुद्ध है सब आ इसलिए माँ भाष्यकार जी ने उठा दिया है ना एक अनुभूति में फर्स्ट इतना उन्होंने बता दिया शरीर तो अपवित्र है आत्मा पवित्र है दोनों को एक मान रहा इससे बढ़कर अध्यास क्या है एक है वो अनेक है तो भी इसमें ददात्मा कर यही अविद्या और क्या है तो प्रसन्न है स्वात्मा प्रतिष्ठा लक्षण स्वात्मा प्रतिष्ठा बोलता अपना स्वरूप में ही स्थिति होना लक्षण बोलता स्वरूप और परमानंद केवल आनंद नहीं आनंद तो सुषुप्ती में भी मिलता है तो उसको व्यावृत्त करने के लिए यहाँ परमानंद, सुषुप्ति में भी आनंद, जादा आनंद। जादा है सबसे ज्यादा यदि कोई आनंद है सुषुप्त में आनंद है सबसे ज्यादा यदि आनंद है सुषुप्त ये तो परमानंद परमानंद शून्य का आनंद है ना नो क्षय पर अद्वय अदल तो सजाया विजातीय स्वागतभेदादी से